रिकॉर्डिंग एट विलेज काया, काया, फ्रॉम फ्रॉम उदयपुर, गोइंग गोर्डन कैसे आप गांव गाँव पीढ़िया में हम पर पर बसी पहली पहली है तो है है हम्म हम्म हम्म बात बात कम आते के के थोड़ी अगला मर करता ये आपने तो मगरा मगरा मगरा मगरा करण सिर करण सि करण सि करण करण करण सिंह सिंह सिंह हो आपने जागीदार के के भोग लेता जो कोई कोई कोई भी जो ये सरदार है और गमिती है।, है।, है।, है तो गमित ना आपको नगे मां इन के कोई पॉलिसी पॉलिसी करनी कमेटी के कमेटी के हम्म और कमेटी आप लोगों ने कही के सरदार इज के सरदार के सरदार के ये आप रहते जो सूरज जो लगावे हम्म ये कद लगावे ये लगावे आपने भूमिरा हम्म भूमिरा हम्म मेरा सूरज लगा आपने हम काती काती पुनुमा हम्म थापना से थापना जन ये हम्म हम्म की कर करो मतलब ये घर को कोई देवलोकारी घर रे मई है जो थापना करिया। वे आपने के एक भोबा भोबा माता माता दूसरा भाव भाव भाव ये के थान <स्तुव> थान पे थान माते। जी आप आम बाव। आम बाव या है भोवाजी किया और ये बाबू है कोई भी के मतलब है, है, है।, है, है।, है कोई भी जात अलग अलग, अलग, -अलग जाति है अलग अलग माता है अलग अलग अलग अलग माता है अलग अलग माता अलग अलग तो अपन जैसा घर कोई चल जाओ जाए कोई भी आप बुध वीडियो के भाई ने बना बढ़िया है बढ़िया भाला हम्म हम्म उना समझू बना भाला टी बना भाला कही है थारे बुध है कही है हम्म हम्म तो बुधियो भूमि भेजियोज भी है हम्म हम्म पसे बनाने क्या भाई इने के आखरी हो रहा कही भी दो रहा है हम्म हम्म कुड़ी लाके बांध ला के भाई कही है थारी यो भूमियो है हम्म कुरूद भी अपरो मानवा परे हम्म कदी मारगा मैं के भाई काती रे कोणी मारंगा हम्म यूं करे इने के आखरी हो रहा आपने रकम दे दी आपने पूरी वो राती दां। और आवे। और आवे दूर तो हरेक जो देवलोक तो नहीं आहा। सुरतो बना जो डील घर वाले दूसरा बोपा डील में आ माताजी माताजी आ बोपारे तो तो नहीं आना घर माते मैं अपने बार फापूत हो जरा एक भोपा मे सब्तर भूमि एक भोपा गये तेरे तो और गमे तेरे वन वहा अलग माते मैं लेकिन आवे आवे बोपा बोपा माथी माथी जावे घर घर नहीं आ, नहीं ये आ, अब ये अच्छा अब जो अपने सूरा बिठा वहाँ पा, सूरा हाँ। जो और मांडा लुगायर मंडे तो आपने आपने राजपूत गांधी सूरो अच्छा सरदारामनी सरदारामनी सरदाराम और भोपाल पिंड में आवे आ घरे कोई भी दो लोग तो भोपाल पिंड में आवे मांडो मांडो हाँ, तो चित्राम कौन बनावे चित्राम में आपने आपने रकम दे घड़ी घड़ी आपने आपने को है के? है है जो कई तो वो माता किया। भाई ऐसे ढाल बंदूक है तरवार है कबाण है, कबान है सूरी है जो सब वो माता किए बेटे मंडारी मान लो के कोई देव लोग अपन सरप रे का और डेवलप लगानी पड़ी वो सर सर तो ना आपने नाम है जो नाम और शस्तर बनाकर मरेगा वो कम हो आप साफ हो खाई तो क्या यार भगवान रहा दोस्त भी मेरा खादा और नहीं भी मेरा दोस्त खाई तो डील में आपने किएगा पुतली पुतली की बनी हाँ, हाँ, हाँ, मैं हाँ, हाँ, में। में। तो तो तो तो तो मंडे मंडे भी वो और अपने मतलब कोई बाघ वगैरह खा जाता बाघ वगैरह खा जाते वंडो मंडे वे कहीं शक्ल हुए मंडे मुहूर्त में नार आपने पुतली पुतली के में देखिए मातला हाथ जोड़े एक लुगाई खड़ी है क्यों क्यों हाथ जोड़े जोड़े एक पुतली है मातला में हाथ हाथ किसे का जोर थे छोड़ो अपने सुरा में देखिया की बात मंडिया? घुतलिया इसलिए एक बाप रहा एक भाई बन बेगा जी इसलिए एक एक नहीं एक पुतली में बेहद ये हो। यारी लेकिन आई आई आवे आप माताजी रट भाव भाव ये तो आपने कद काती में कोई कोईरोगरना फुलेरो फुलेरो कह? यो काती, हाँ। काती लागे मतलब हम्म हम्म हम्म चार तो घरे भी। भी। कोई भी माता घरे कोई भी मतलब देना पड़े और मतलब जो भी कोई भी बंदूक देनी पड़े तरवार तो वो रहा रहा देखना यो है है रो। और लाओ आप। लाओ। और पूतली नहीं बने। और जी बने। बने नहीं। नहीं। नहीं बने। में। में अपने कट है, केसरे है, जी, है। तो सोमपुरा बना बना और एक आप रे जीवता हाँ। आप कोई कोई सूरत अपना खुद आप का लागता हमारे कर मारे वे लागता इंगे वो बजे लागता और इस वाद ले मारे भाई ग्रासिया जा हम्म भाई ग्रासिया में आप सगा भाई हां का भाई, भाई। बड़ा हां बड़ा माते जावे मारे भूमिया हम्म हाँ। भाई रे माथे जावे भाई रे माथे काका माते आ हम्म हम्म मारे हगा काका माते हाँ। आ हां कौन आवे है कौन मारे देवलो पुणिया बड़ा रियाज <णिया> जो मर हैं और और मरे के मरे भाई मर आवे आवे आवे आवे आवे जी आवे। हाँ, ने, अब आप घरे पिताजी है? हाँ, है? पिताजी अपना गया उदय सिर उदय है उदय सिंह थाने अपने देवी देवी तेरा माता भोपो है कहा है मत। अच्छा, वो आन कियो ने और हमारा मंदा कहाँ है मारे सोरा भाई बेटा कहाँ है सोर्या हमारे बेन बेटी कहा है बेटी ब्याह कर, कर दिया बेटी मन भाई माँ भी पहली फूट गया इसका माँ हमारे माँ 20 का देवी मर गया पोर वे साहब मैं किसका करवाएं क्या हम्म हम्म पजे वो पप वो प पिंड में आन ये सब पूछे घर हाल कहीं है क्या हाल है हम्म हम्म वैसे ही इने के धर्मराज आ रहे हम्म वैसे ही इने के आपने बटे बैठा रिया बैठाओ मैंने बैठाओ वे जगह ही वे बतावे जगह ही बता वे? के धर्मराज जी जगह पर बैठो हां हम्म उठे। मटर है, सोकी में। में और और और एक पुतली पुतली बनवाई मंगवाई। आपने तो मने साथ में कोटवाल और और ये मंगाया। बना बनाया मैं के धूप करो धूप ध्यान करना ये वो पिंड में में आन किया अच्छा नहीं बार बार नहीं। नहीं। नहीं नहीं। नहीं अच्छा तलवार तलवार तलवार नहीं नहीं नहीं नहीं ढाल वगैरह ये तो है आप देवलो, आप देवलोक कितना दिन अपने लाया बारह महीना का भी गया और दोन आप अकेला गया के मोटल में गया में के भाई आप कितना के दो तीन तीन भाई तीन भाई दोन तीन तीन भाई तीन दो भाई गया दो और कितना आगे रात वैसे जागर ने हाँ। जागर में कहीं कहीं काम वे। जागर में कोई भी कोई प्रसाद है और और कोई गावे? गावे, तो तो भी वो गीत गावे, बजारे, बजारे, ढोल सब करे, करे, नाचे, नाचे, नाचे, खेल वीर दिन तो तो, पिंड आवे, आवे, डील डील डील में में नहीं ब्याराटी बट व्हाटो कीड़े आवे बटे आपने में तो आपने यो कूड़ ले जा जुन ना तो अब आपरे टे आटा उड़े ले जा अंदर उतरता जे बटे लेजो मैं बेरो इम उड़द हां अनि उतरता जे नी नी बता देनता जे बटे के अनि जगह में बेरो पसे बटे बेरो और बटे बिहाड़ दियो पसे बेहर जा ए, पर वो उतारो की नहीं आवे वो मणल मत आवे मैं, मैं हाँ, रोपोनी हाँ, हाँ तो तो तो सवारी एक जगह नहीं है एक जगह नहीं है फेर रहना फेर करोपूर्ण मारो गोप घरे घरे मायने पिंड में आवे वो वो वो दिन के अबे, तो अबे के दूसरा अलग भारे। अच्छा भारे पड़े पैसा दे देना ओहो गांव दस बारह पसी रुपया दारू नुतेन लावा, नुतेन परे, परे, दारू दारू और और और कोई भी या मतलब एक काती तो मूर्त थर पी जाए और दूजी कांगे नहीं जाए तो थाने में नहीं करो से। में जो आपने, में आपने आपने अच्छा अच्छा यो अच्छा। यो यो यो रो रो है है और यो कोई कोई कोई बकरा काटे जोगमाया अलग है आपने मतलब सूर्यपुर नहीं अच्छा जद कहीं वे अपना अड़ा तो वो के मारते यो है दूध दूध पिए आपने मीमे खातों भी मर आने वगड़ नाम नहीं पा रहा तो इसका नाम नाम दूध जावे जावे पिए जो वगर के और नाम पर अन अन्न खाते तो इसका नाम दर्ज भी है बेटा पूरी फुथली में हम्म मैं बात नहीं समझे नी वो हम्म और केवा लियो मतलब केतरी जी हम्म के दिसतर अब आपने कोई पूर्वज नी वे जोदर भाई भूत चुड़ैल वे जा जोदर आपी वने पूर्वज उने नी बैठायो बंडो तो सांंगे करो अच्छा बन्ने वंडे वो भूत में आपने सुनी में बैठो वेक तो ने मारली तो कोमबो भूत भूत में सुनी में घणे हम्म वो तो यूं बन्ने था बन्ने के परसादी थाली दोग नी दो थो को तो थोड़ी मा तो तो अच्छा। तो अच्छा। तो अच्छा। बात फर्क हुई जैसा देवलो किया कोई अच्छा। और कोई नुगरोग ही बेटो मान लो नुगर और वो आप अच्छा। पूतली नी नी नी नी थर पे वो वो पिंड में भी आया अच्छा। और और तो भे? भे है? तो तो नुकसान नुकसान नुकसान कम करे मैंने कोई बेटी भी बेटी वे, भाई वे को वो भी कोई नहीं मांग रहे खतरे पावे हरको कर दिया मंडानीच पड़े हां वना मंडाली मंडालो पर एकदा छोरी अबे तो लोग नए जमाने में तो नहीं मंडाता वे हां अबे नहीं माड़ी तो कन 5 साल 10 साल 20 साल तक लोग बोलते इमरा का कोई नहीं बस भी तरफ हो गए को हम्म हम्म सारो बस भी है तना रो बस भी है तर वो इमरा का माड़ी होत माड़ी निजो नि अंधे तो नहीं पड़े ओके मोदी ने माड़ नि माड़ नि माड़ दूदरी बात कही की यो देख बाळक भी है ने हां ई बाळक भी है नानो हम्म महीना दो महीना कि, भी है आखरी <laughs> बात बहुत फराबार कोई गाय है दूध वो बढ़ा लागे दूध नहीं आठो हाँ, दूध बंद कर हाँ, हाँ. हाँ दे दूध बंद कर दे ये ये में में अबे अबे समझ समझ आ बात है रे आखिर कर दूध नहीं पिया नहीं मारे तेरे दो मार आगरे ले ला जो मारे दूध पिया अच्छा, तो वो भी काती का, का। तो ये ये मातल की नहीं थपे यही बात है मातल तो यहाँ नहीं थपे है इसलिए है तो कोई भी पहला जमाना में है एक है एक है जो आपने तो कापड़ो और सब ने लावन सबता जरा भी आवे नूता जरा आवे कोई चलो घर में कोई वो तो थ, थरप नीच पड़े कोई हाँ? हाँ। कोई मरो कोई मरो मरो मरो मरो मरो टाबर बड़ो हाँ। में सर्दारा में और... गमितिया गमितिया वे वे भी, भी। मैं में में यो सोरो ने, यो ने देवलोतली सोई मरे और कोई भी औरत तो मरे तो और कोई या भेजा। जाए नहीं नहीं कमेटी भी है मतलब कि कोई मत कोई घरे तो, तो जो नही आया लोग भी तो नहीं नहीं माडे जुदीज माडे आप हरिद्वार जाए अंदरवा आपने तो गयाज ने पण अटियाडा कोई गया है और शिवाजी अपन ने गया अब नहीं नहीं गमिते में नहीं जावे गमित केवाज गया है यो सब तोड़ी जावे हां सोई कोई चले जाते अरे वो दरवारा ने अटि जाई को गया है।, है आपने गामा नामा ए फरामा है को को गया है।, है तो बे तो नहीं मंडावे वे, वे नहीं मंडावे जो अर्धांच जावे जनी मडावे इन द्वारा अपने गंगाजी इते वे नी मडावे वे नी वे नी मडावे बारो वठ वे जाता तर्पण हां वे तर्पण वठे जा आपरे तो द्वारकाजी भी जावे अटी वाला भेली दरबार द्वारकाजी गया जे वणार दिन ने कमणा रे और द्वारका गया न गंगाजी गया सब गया वणार ने माडी ओ कम वणार ने माडी हां टू अब अपने एक और चीज माने के जो एक तो जो घरे मायने देवलोक वे वे डील में आवे दूसरी भी लुग चीजें डील में आवे वे आर दिल में दूसरे तो रो देवता देवता जो, जो नहीं अच्छा लेकिन सब हाँ। तो भूत ना देवता वे, तो भूतली में वो सके सुना के वे वे भूत आवे तो आप बताओ आपके प्रसन्न पड़े इसलिए माता फिर को भी इमना और छोड़ना डाकन आवे आवे आवे आवे आवे और बात है भाई वो नाम पारे है। के या हुँ, हुँ। है। तो वो नाम दे आवे, बासी आवे, आवे। जब खबर पा रहे है या ढींकी है या दूसरी हो नाम पारे अलग अलग दूसरा आवे भी पारे वो बतावे तो है के के मरियोडी लुगाई के जीव, तो तो मरियोडी अभी इन लगे जी रे तो के वे? हाँ, मरिये वे, तो या मरिये है, तो तो तो और कोई भी मेरा काम आखरो काम करना करना पड़े खाई बोपाजी नहीं खाजा खाजा गलती बोपाजी खा गलती है है देखी जानी तो ये ये ये ये ये भी डील डील में में आ जाए मतलब में आ और कि ये, ये जो के मतलब और कई जो रख दियो ये रख दिया ये मामला है ना बंद मामलो आप लो कोई मामला देखियो नहीं कह सिंगोत्रा है और हिंगोत्र है वीर है इसलिए आप देखिया नहीं वीर साला कैसे हैं कैसे नहीं कोई मतलब है नहीं हैं में नुकसान में करे न कोई भी मना के भोपा बेरा लावा देवी मना के वो भी करे न ले जाए वो करें। के के तो वो के के मतलब रखवा आदमी में में में ने ने जो है राखे राखे झगड़ा तो करा दे सिकोत्र खेतरा झगरा खेतरा करना रहें आपने करे ये तो काम तो नहीं पड़ी काम नहीं लेकिन गांव गांव गांव में में में काया तो भाई के भी फला जगह हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। शिकोतर अलग अलग देवता है और कई है देवत है के ये, ये देवत तो फर्क है हाँ। तो फर्क है भंगी तो भंगी है और इमर के सोको सोको है खतरी खतरी यू है और कई बात है ये सीजन यूं जे छोटी मोटी है छोटी -मोटी, मोटी है तंग करे लेकिन तंग करे तंग करे और सिक्कोतर भाव तो नहीं आवे आ, भाव तो भोपा नहीं जावे वो भाव वो आपा तो भोपा जावे दूसरा नहीं आ दोसन नहीं आ आते के ना अगर सीजनिया कर सीजनिया रोको में इने के छोटा मोटा अपने इने के फलाएं फलामा कोई हो आप लोगों के के बस में कई खाओ पियो पी गा तो के मारे हादा कोई भी मरण है इसमें हादत गु महादा महादा हाँ, हाँ, तो तो तो है माँ माँ है है व्यास कोई है, कोई कोई कोई कोई गमेती गमेती काम काम करावा हाँ, हाँ। करावा भी हाँ। भी भी भी लापी पूरी वो जो जिमो दिन रात जुगा और हमारे खानो पीणो करादी करेदी करेदी आवे गए तो गुंगोज करवा में तो गमेती करे जामे ठाकरो में के फरक है। नहीं है पर कती खान डालनी पड़े खान डालने पर इमे कोई अपने यो तोदी ने आपरे कोई भी मना श्रद्धा परवानी को मन आदि मन को मन है कोई न के बी मन है आकू गांव आकू गांव हवा मन है अपना पोस केजी हाल ले को आकू गांव ने बुलावे थे आका गांव रे इने के कोई बियान श्रद्धा परवानी तो बुला दे और ने नहीं श्रद्धा नहीं बात कर कर श्रद्धा जोवे तो आवे को हम हां गंगोज भैया गंगोज भैया जो, भी जो, जो आ, था लारा, लारे भैया की की माता जी तो आपने कटे जाए गंगोज गंगोजा गेर्तिया स्थापना ये तो आपने अपने यो यो आपने गमेती की मूर्ति लावे गमेती दावड़ी आपने मूर्ति के लावी एक ज वटो वो कण लावी गंगा जीओ चार कोटो अटियो ने टियो ने पातीवावे मोटो कोलो वो जणा तो। करी आपने ओई कण लावी ढील में आवे गंगोज में ढील में आवे वे आपने से ढील में आवे हां कोई माताजी आवे के वे भजन माताजी नहीं आवे ये मरो दिन में गंगा माई रो वो वो, वो आए जावे। जावे।, जावे जावे जावे जावे कल हवड़ावे भावनी ने लेरी बस बस बस जोग माई जोग बोले बोले खाली एक माते तो कलश है कलश रे मूर्ति मते देखो वदारे नी मूर्ति लडी जात पण वदारे नी जेने जामे जेने कलेस लेवा जावा हां जीओ जेओ वो कोई पसा है कोई हाट है हर एक नावे हां कोई होय लावे कोई हाँ। दोष लावे कल हाँ। दोष जनी कुआई वेदनी हेती है हादी पर कुवारी कुमरी जणी छे ने कोई कुआई होय कोई हां ने कोई सोरिया वे पण सोरिया ने हाले रे काल और परनेर नी नी हां हां कुमरी तो कल से अपने बिहारी और बीजे बीस मूर्ति नहीं लाइन पुतली तो बटे जैन लावे कर देरिया मूर्ति ला जी मुलेरिया मूर्ति ला धर्मराजराज देवरा वहाँ वह, वहा की था देवरा देवराली चौदह पहले दिवाली निकली जाए का दूध पावेगा यार दो महीना फिर है, दो रहा है। पे? हुँ। हाँ। हुँ। खर्चो काफी भेजा काति में। काति में